विशेष विशेष विशेष पर और अलिंग ये चार हुए विशेष अविशेष लिंगमात्र और अलिंग ये चारों गुणों के पर्व है ये चारों क्या हैं गुणों के पर्व है जैसे उंगलि के बीच में काट होती है ना इसको क्या कहेंगे पर्व तो सब और देखो ये गांठ के इधर भी उंगली इधर भी उंगली दोनों ओर है ना बीच बीच में क्या थी गांठ आती है ना बांस जानते हैं बेड़ू तो बेड़ू दंड देड़ में भी क्या होता है बीच में पर्व होती है आसपास तो वही रहता है ना बेड़ू तो वैसे ये गुण की पर्व है मतलब क्या है की गुणों के परिणाम है गुण तो क्या है त्रिगुण तो सब्ज है जैसे जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ मेरे त्रिगुण है त्रि गुण तो सभी जुड़े हैं और उसके पर्व हैं पर्व कार्य है ये परिणाम या अवस्था विशेष गुण का यहाँ पर अर्थ है अवस्था विशेष या परिणाम गुण से सतुम इन गुणों के परिणाम क्या हो गए विशेष अविशेष लिंग मात्र ये चार गुणों के परिणाम है कौन कौन विशेष अविशेष लिंग मात्र और चार गुणों के परिणाम है अब इनको ही समझाते हैं भाष्यकार कि इसमें विशेष क्या है और अविशेष क्या है लगाएंगे चारों में चार हुए ना उन चारों में आकाश वायु उदक आकाश वायु अग्नि उदक और भूमि कितने हो गए अच्छा। आकाश वायु अग्नि मतलब तेज हो गया ना उदक क्या हो गया जल भूमि हो गई पृथ्वी ये क्या हो गए पंचभूत हो गए क्या हो होगा ये हाँ उत्पत्ति के क्रम से यहाँ गणना की है उस उत्पत्ति के क्रम से गणना की है क्योंकि पहले उत्पत्ति किसकी हुई आकाश की हुई तो आकाश को प्रथम लिखा है वायु की बाद में उत्पत्ति हुई तो वायु को बाद में लिखा है अब ध्यान देंगे यहाँ पर आकाश वायु अग्नि उदक और भूमि उदक मतलब जल, जल। और भूमि मतलब पृथ्वी तो ये पंच हुए भूतानी से लेना है पंचभूतानी सब्द, सब्द इस अब शब्द शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा नाम अविशेषा नाम विशेष तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा नाम है ना तनमात्रा काेंगे संबद्ध समाज के अंत में यहाँ पर क्या यह तन मात्रा तो शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन्मात्रा तन रस तन मात्रा और गंध तन मात्रा ये हुए ना तो ये ध्यान देंगे सांख्य योग शास्त्र की सृष्टि प्रक्रिया ये है उसमें क्या ईश्वर की चर्चा सांख्यकारिता में नहीं है ना योग सूत्र में तो ईश्वर की चर्चा है ना तो ईश्वर से प्रेरित होकर ही प्रकृति सब करती है प्रकृति से क्या होता प्रथम महत्व और महत से होता है अहंकार ये अहंकार जो है ना ये घमंड ये वृत्ति नहीं है वो जो घमंड कहते हैं घमंड से बच गए गर्भ से बची गए तो वृत्ति है ना ये तो अहंकार एक ऐसा तत्व है जो माच से उत्पन्न होता है तथा इन किसको उत्पन्न करता है वो एकादश इंद्री हो तन मात्राओं को तो। ये तत्व है पंचभूतों की तरह सूक्ष्म तत्व है ये तो रहता है ना जिसके क्या आया कि अहंकारात्मिका वृत्ति नहीं होती है घबंड नहीं है उसके ये रहेगा शरीर में जो तो नहीं रहेगा फिर रहेगा ये तो, रहे तो ये अहंकार नाश का मतलब ये तत्व का नाश करना भी ठीक है और जो अहंकार की बात आती है ना वो चित्ती भी वृष्टि है अंशाकरण की वृष्टि है अच्छा तो महात्मा से अहंकार अहंकार से एकादश इंद्रिया और पंचतन और पंचतन मात्राओं से पंचभूत ऐसी सृष्टि है ना तो पंचतन मात्राओं से पंचभूत हुए तो उसमें सब्जत तन से क्या होता है और और स्पर्श तन मात्रा से वायु और फिर क्या आएगा भूत रूप से, से और गंध तन मात्रा से पृथ्वी तो ये जो क्रम है ना तो यहाँ पर जो पंच तन मात्राएं है होती हैं तो पंच तन मात्राओं में भी पहले शब्द तन, तन मात्रा की उत्पत्ति होती है फिर स्थल तन मात्रा की उत्पत्ति होती है इस प्रकार पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति के बाद क्या होता है संचित की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के क्रमानुसार इन्होंने इस तरह से मनना चाहिए है न न्याय वैश्विक शास्त्र की क्या है कि सृष्टि पृथ्वी अलग है उसके अनुसार क्या है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनके परमाणु नित्य है तो खुल काल में भी क्या है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तो नहीं? नित्य है ना आकाश इनके यहाँ नित्य है आकाश नित्य है तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य है आकाश तो नित्य है ही और तो उसके तो क्या है नित्य है निर्वयो आकाश है उसमें न्याय वैसे शिक्षा में आकाश कैसा है नित्य है निर्वयो है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं तो प्रलय होने पर भी इनके परमाणु बने रहते हैं किसके पृथ्वी आदि चारों के पृथ्वी के परमाणुओं से पृथ्वी की रचना जल के परमाणुओं से जल की रचना ऐसा ईश्वर अपने संकल्प करता है तेज के परमाणुओं से तेज की रचना वायु के परमाणुओं से वायु की रचना तो उनकी सृष्टि प्रक्रिया भिन्न है इसलिए वो अपना भिन्न प्रकार से निरूपण करते हैं है ना तो इनकी सृष्टि प्रक्रिया भिन्न है यह है कि सृष्टि प्रक्रिया मिलती है न्याय की मिलती नहीं है लेकिन यदि युक्ति से विचार करें तो युक्ति तो युक्ति से विचार करें तो न्यायिक की प्रक्रिया ऐसा मतलब तुच्छ नहीं सृष्टि प्रक्रिया यदि युक्ति से देखते है तो क्योंकि देखिए जितने स्थल पदार्थ है ये भंग होने पर क्या है अत्यंत आपको तो अविभाजना एक ऐसा अवय मानना पड़ेगा, पड़ेगा जिसका न हो सके मानना ही पड़ेगा तो उसको ही हैं। वैसे शास्त्र में युक्ति सम्मत तो है ही तर्क संबत है इसमें कुछ नहीं है तो उनकी सृष्टि प्रक्रिया अलग है इसमें वो अलग क्रम से निरूपण करते हैं इनकी अलग है कोई तो आकाश स्तंभ से भी नहीं होगी कोई बात नहीं अब ध्यान देंगे तो कमती लगाएंगे आकाश वायु अग्नि उदक और भूमि ये पंच महाभूत सब तन्मात्रा मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा दस तथा गंध मात्रा नाम वाले अभिशेषों के विशेष है अभिशेषों के विशेष है नहीं, नहीं नहीं ध्यान देंगे समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना चाहिए तो वहाँ पर देखेंगे आकाशवाय उदक आकाशवायु अग्नि उदक ये वो है ना, भूतानी प्रथमा वो वचनांत है और विशेषता भी क्या है प्रथमा वो वचनांत है तो विशेषता किसके लिए का, विशेषता किसको कहा गया है पंचभूतों को आकाशवादी पंचभूतों को क्या कहा गया है विशेष और अविशेषा नामी को गोचन है ना और उसके पहले षष्टी को गोचन किसमें है शब्द स्पर्श रूप रस गंध रसगंध ताम तो अविशेष कौन होगी है ना नविष कौन होगी हाँ तो ये ध्यान देंगे आकाशवायु आकाशवायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पंचभूत शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूपन रसन तथा नाम वाले अविशेषो के विशेष है अविशेषो के विशेष कौन है हाँ आकाशवादी पंच महाभूत क्या है विशेष है किसके अभिशेषो के अविशेष कौन है हाँ यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं तो यहाँ पर गुण परमाणु सूत्र में आया था ना ये गुणों के पर्व है तो यहाँ पर यहाँ ये गुणों का प्रथम पर्व क्या है विशेष गुणों का प्रथम पर्व क्या है विशेष, विशेष। तो यहाँ पर विशेषागर्थ हो जाएगा ये विशेष परिणाम है या पर विशेष पर्व है गुणों का कैसा पर्व है चार पर्व है ना तो गुणों का विशेष पर्व है या गुणों का विशेष परिणाम है तो यहाँ पर जो विशेष है ना तो विशेष का इसलिए एक विशेष यहाँ पर हो गया है कार्य और अविशेष क्या हो गया है इसको और यह ध्यान देंगे कि जो विशेष है वे सांतत्व घोरत्व और मूढ़त्व तो इन धर्मों से जीत है सांतत्व का शांत सतुण शांत होता है रजोगुण घोर होता है और तमोगुण मूढ़ होता है तो सतुगुण शांत होता है तो सत्व गुण का धर्म क्या होगा सांतत्व सांतत्व का अर्थ है सुख जनकत्व ज्ञान जनकत्व सुख जनकत्व और रजोगुण घोर होता है घोर का होता है दुख जनक तो रजोगुण का क्या धर्म होगा घोरत्व अर्थात दुख जनकत्व तमोगुण मूड होता है मूड का है मोहजनक तो तमोगुण का धर्म क्या होगा मोह जनकत्व तो सांतत्व घोरत्व और मूढ़त्व अर्थात सुख जनकत्व और मोह धर्म से युक्त जो है उनको क्या कहते हैं विशेष तो उनसे रहित जो है वे क्या है, है। तो संसारी प्राणियों के जो है ना सुख दुख और मोह के जनक कौन नहीं, नहीं ये ये ये ही है ना है, तो, तो कुछ नहीं लाग होता यानी है, है ना ऐसा ठीक है तो जो विशेष कार्य है वो विशेष इन विशेषणों से युक्त है इन धर्मों से युक्त है जिससे शांत गोरत और मूढ़ तो। तो लग जाएगी अब ध्यान देंगे तथा विशेष विशेष को बता रहे हैं ना विशेष पर्व को या विशेष से परिणाम को बताया जा रहा है घोत्री बुद्धिन्द्रिया घृण ये पंच हो गयी बुद्धिन्द्री बुद्धिन्द्रीय का क्या ज्ञान इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्री हो गयी ना अब ध्यान देंगे जिस क्रम से भूतों का निपण किया ना उसी क्रम से शब्द शब्द पांच तन मात्राएं हुई ना तो स्रोत किसको ग्रहण करती है शब्द को अवक वायु को और चक्षु से तो तीनों का ज्ञान होता है ना किसका पृथ्वी जल तेज का तेज का ज्ञान होता है चक्षु से और रस का ज्ञान होता है जीवन से गंध का ज्ञान होता है घाण से पर ध्यान देना तन मात्राओं में विद्यमान शब्द आदि विषय हम लोगों की इंद्री द्वारा ग्रह नहीं है योगी समझ सकता है योगी ग्रहण कर सकता है सामान्य आदमी नहीं ग्रहण कर सकते कि के ग्रहण ये पंचे बुद्धि इंद्रिया हैं ज्ञान इंद्रिया है और कर्म इंद्रिया देखेंगे वाक् पाणी पाद पायु और उपस्थ वाक पानी क्या हो गया आपका हाथ है और पाद हो गया आपू और उपस्थ पायु मल पे आपके इंद्रिय उपस्थ मूट क्या हो सप्ताई तो और उपस्थित पंच क्या हो गयी कर्मेन्द्रीय एकादशम मनह सर्वाहवा मन सर्वार्थ है सर्वार्थ का है यहाँ पर उभयार्थ उभय प्रयोजन वाला ध्यान देंगे कि सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र में मन को उभयात्मक मन संघ कारिका में आया था कि मन में उभय इंद्रिय है मतलब कर्मेंद्रीय और ज्ञान इंद्री दोनों है तो ज्ञान इंद्री कैसे है कि ज्ञान इंद्री के साथ से संबद्ध होने पर ये ज्ञान इंद्री कही जाती है और कर्मेंद्री के साथ संबद्ध होने पर कर, कर्मेंद्री कही जाती है मन के बिना चक्षु आदि किसी भी ज्ञान इंद्री से ज्ञान हो सकता है उसी प्रकार मन के बिना वाद आदि किसी कर्म इंद्री से कर्म हो सकता है नहीं हो सकता है तो मतलब मन के बिना जैसे किसी ज्ञानेन्द्रीय से ज्ञान नहीं हो सकता है वैसे मन के बिना किसी कर्म इंद्री से कर्म नहीं हो सकता है इसलिए मन को क्या माना गया है कर्मिंद्री भी माना गया है यह सांख्य जो शास्त्र का वो वैशिष्ट है दूसरे दर्शन वाले कभी भी मन को कर्मेंद्री नहीं मानते मन को कर्मेंद्री नहीं मानते और प्रसंगानुसार समझ लीजिए आपने जो मुक्तावली तंग्रे पढ़ा है ना तो वहाँ पर न्याय में दर्शन में तो वाक पानी पात पायु और को भी नहीं माना गया है कहीं आया ऐसा गया है नहीं है वह पाणी पाद पायु और उपस्थ को इंद्रिय़ नहीं माना गया वो कहते हैं जो हाथ तर वगैरह दिखाई देते हैं ना इनसे अतिरिक्त तो कोई इंद्रिय़ उनमें नहीं है ये पानी से अतिरिक्त तो कोई इंद्रिय़ नहीं है पाद से अतिरिक्त तो कोई इंद्रिय़, इंद्री से जो पाद है उससे अतिरिक्त तो कोई इंद्री नहीं है जो दृश्य पायु और उपस्थ स्थान है उनसे अतिरिक्त कोई इंद्री नहीं है तो उनके यहाँ बस क्या अच्छा इंद्री का जो वर्णन आएगा है ना कर्म इंद्री जिसको कहते हैं उसको न्याय वैशेषिक शास्त्र में इंद्र इंद्री कुछ माने नहीं है कुछ वो मानते नहीं शरीर के नाते से ही इंद्र नाश है और जहाँ सूक्ष्म शरीर की जो परिकल्पना है और सब शास्त्रकारों की न्याय वैशेषिक में ऐसा भी कुछ नहीं मिलता है ना वहाँ मन से ही मन आत्मा को भी मान लिया उन लोगों ने तो मन ही आता जाता है तो से ही सब निर्वाह हो जाता है वहाँ सूक्ष्म शरीर के लिए भी वैसी कोई परिकल्पना नहीं है ठीक है छह इंद्रियों का वर्णन वहां पर है और जो अन्य शास्त्रकार हैं तो वो मन को क्या मानते हैं ज्ञान मानते हैं अब उसमें विवरणकार मन को इंद्री नहीं मानते हैं शंकर मत के अनिवार्यो में वाचस्पति मन को इंद्री मानते हैं शंकर वास्तु को निष्पक्ष दृष्टि से देखो तो आचार्य शंकर तो मन को इंद्री मानते हैं ब्रह्म सूत्र वास्त वास्तु ने स्पष्ट रूप ने इंद्री कहा है अब वो तो खींचताछ करने का है तो वो कोई कुछ तो कुछ करते रहते हैं लोग आचार्य शंकर तो इंद्री लिखा गीता वास्तु में भी लिखा इंद्री तो भी इंद्री लिखा है सूत्रकार को भी इंद्री ही मानने और वेदांत परिभाषा कार को इंद्रिय मानता है नहीं। और वेदांत परिभाषा में आप बताइए सम का लक्षण क्या है सम दम अंतर इंद्री अंतर इंद्री शब्द का प्रयोग किया है तो अंतर इंद्रिय का निग्रह क्या है सम है तो अंतर इंद्री क्या है तो फिर वो उधर बोलता है हमारी इंद्रिय नहीं है खुद वो अंतर इंद्रिय उसको लिख रहा है वही लिख रहा है कि नहीं उसका ऐसा तो हो। अब देखेंगे तो हम क्या बताते है ग्यारहवा मन क्या है कि ये उभार्थम का अर्थ है सभी प्रयोजन वाला उभय प्रयोजन वाला उभेन्द्रियम ग्यारहवा मन क्या है उभेन्द्रिय अच्छा इस टेतानी उसकी कुछ वेदांत परिभाषा की टीकाएं कुछ शिखामी टीका है उसमें भी मन के इंद्रिय सुबह समर्थन ही किया है वहां पर आगे देखेंगे इस टेतनी अस्मिता लक्षण से अविशेष से विशेषा है इस चेतानी का अर्थ है ये ये कितने हो, हो गए ग्यारह तो हो गयी और पंच क्या हो गए भूत हो गए ना वैसे पंचभूतों का तो वर्णन तो आ गया तो इस टेतानी से आप एकादश लो ठीक है एक एकादश से, से अस्मिता लक्षण से अविशेष विशेषा अस्मिता लक्षण से तो यहाँ अस्मिता लक्षण के कार्य हो जाएगा कि अस्मिता रूप लक्षण वाला या अहंकार रूप, वाला? रूप, वाला? रूप वाला? लक्षण वाला अभिमान रूप लक्षण वाला अभिमान रूप लक्षण वाला ध्यान देंगे जो एक अहंकार है ना जैसे कि शरीर में क्या है महत्व है ना तो प्रकृति से प्रथम क्या उत्पन्न हुआ महत्व तो महत्व क्या है कि निश्चयात्मक ज्ञान में हेतु होता है महत्व क्या होता है निश्चयात्मक ज्ञान में हेतु होता है जिसका निश्चयात्मक ज्ञान ना हो उसके शरीर में भी तो महत्व रहता ही है ना तो निश्त्मक ज्ञान का हेतु कौन होता है महत्व वैसे ही अभिमान अभिमानात्मिका जो वृक्ष होती है अभिमान रूप जो ज्ञान होता है तो अभिमान का हेतु कौन होता है अहंकार अभिमान का हेतु कौन होता है जैसे निश्चय का हेतु कौन है अध्यवसाय का हेतु है मात्र तो अद्यवसायत्मक ज्ञान न होने पर भी मात्र रहता है की नहीं रहता है वैसे जिसको क्या है कि अभिमान न होने पर भी वो तो रहेगा ही पर अभिमान का हेतु कौन है अहंकार है तो अस्मिता लक्षण प्रकार की अहंकार रूप लक्षण वाला अहंकार किसका लक्षण है नहीं अस्मिता का अभिमान कर लो क्या जो से अहंकार उत्पन्न हुआ वो अहंकार किसका कारण है अभिमान का इसका कारण है तो कारण में अभेदा से दोनों को अहंकार के देते हैं तो इस अर्थ हो जाएगा अभिमान रूप लक्षण वाला अभिमान रूप कौन हो जाएगा हाँ अभिमान रूप लक्षण वाला कौन हुआ अहंकार तो अस्मिता लक्षण हो जाएगा अहंकार से और अहंकार वे क्या है अविशेष है ये एकादश अहंकार रूप अभिशेष क्या विशेष है ये एकादश अहंकार रूप अभिशेष के विशेष है विशेष कौन है बोलो एकादश इंद्रिया प्रथमा वो विचान्त है वो विशेष अभी प्रथमा वो वचना विशेष कौन हो गए एकादश इंद्रिया और ये किसके विशेष किसके विशेष है हाँ, अभिशेष के विशेष है अभिशेष कौन है अहंकार अहंकार के लिए क्या सकता है यहाँ पर अस्मिता लक्षण है ना अभिमान रूप लक्षण वाला ये अहंकार नाम वाले अभिशेष के विशेष है, है अच्छा जी अब देखिए अस्मिता का नस्मिता लक्षण ये अहंकार के लिए आया है है ना तो नैतानी ए, इती इती है ना नी एतानी एतानी से लेना एकादश इंद्रिया और अस्मिता लक्षण से लेना है अहंकार से ठीक है एकादस इंद्रिया और अहंकार नहीं नहीं ठीक है एकादस इंद्रिया क्या हो गई ये विशेष हो गई और किसकी विशेष हो गयी अविशेष अविशेष कौन हो गया अहंकार ऐसा लगा ठीक है ये एकादस इंद्रिया अहंकार रूप अविशेष की विशेष है ये हो गया तो कितने का नाम हुआ अभी कुल मिलाकर हाँ तो गुणा नाम ऐसा परिणाम गुणा तीनों गुणों का एक का यह सोडसा एवं का स्वास्थ्य में कहा प्रत्यय है का करते 16 गुणों का गुणों का यह क्या कहेंगे यह सोलह गुणों का विशेष परिणाम है ये सोलह गुणों के विशेष परिणाम है या गुणों के विशेष परिणाम ये सोलह है गुणों के विशेष परिणाम ये सोलह तत्व हैं। गुणों के विशेष परिणाम कितने कि तत्व हो गया सोलह तत्व हो गए ठीक है हाँ तो शांत भोरत्व और मूढ़ धर्म संयुक्त है अर्थात ये सुख दुख और मौके जनक है इसने इनको क्या कह दिया विशेष कह दिया अब भी देखेंगे इंद्रियां क्या है आपका कार्य ही है ना विशेष इंद्रियों से तो और किसी कार्य की उत्पत्ति तो नहीं होती ना नहीं। का मतलब मतलब मतलब कार्य कार्य का वैसे इंद्रियों का परिणाम तो कुछ और नहीं होता है ना बात सुनिए प्रकृति तो का परिणाम क्या हुआ महा मात का परिणाम अहंकार अहंकार का परिणाम एकादश इंद्रिया और पंच तर्मात्राए पंच तन का परिणाम पंचभूत लेकिन इसका परिणाम मतलब पंच पंच भूटो का भी तो आगे कोई परिणाम नहीं होगा अच्छा और इंद्रियों का भी आगे कोई परिणाम तो कर ही ऐसे ये कर है क्या कर तो सोलह क्या हो गया ये विशेष परिणाम हो गए ध्यान देंगे यहाँ पर भास्कार स्वयं किस शब्द का प्रयोग करते हैं विशेष परिणाम विशेष और सूट में विशेष आया था और वहाँ पर विशेष क्या है गुणों का पर्व है तो विशेष पर्व है और पर्व के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया भाष्यकार ने परिणाम पर्व का विशेष पर्व हुआ ना चार पर्व बताएगा ना गुरु में कितने पर्व हुए चार और यहाँ पर के स्थान पर किसका प्रयोग किया परिणाम का तो सूत्र में आए हुए पर्व का हो जाएगा परिणाम पुष्टिकाकार अवस्था विशेष भी अर्थ करते हैं पर्व का तो परिणाम बसे ज्यादा अच्छा है भाष्यकार ने स्वयं किया है और सठ अविशेषाह और छह अविशेष परिणाम है क्या लगा इसका पूरा वाक्य कैसे बनेगा गुणा नाम गुणा नाम सद अविशेष परिणाम गुणों के अविशेष परिणाम है ए, उसके रूप कैसे चलेंगे ऐसा आगे अगर अच्छा ऐसा एसो तो गुणा नाम एड अविशेष परिणाम ऐसा वक्त हो जाएगा क्या गुणा नाम एड अविशेषाह परिणाम गुणों के ये छह अविशेष परिणाम है अविशेष परिणाम कौन कौन हैं? हो गए हाँ पंचतन मात्रा और अहंकार पंचन मात्रा और अहंकार इन छह को बताते हैं देखो तब था वो जैसे पंचतन मात्रा क्या होगी शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा रसतन मात्रा और गंध तन मात्र क्या गंध तन मात्र क्या एक दि त्री चतु पंच लक्षण क्या करने कहा करेंगे क्या गंध धन मातरम क्या गन्ध तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा रस तन मात्रा और गंध तन मात्रा ये क्या है एक दो तीन चार और पांच लक्षणों वाले या पांच लक्षणों वाले या पांच धर्म वाले क्रम से समझेंगे ए... पांच लक्षणों वाले शब्द आदि पांच तो इसको आप ऐसे समझेंगे शब्द तन मात्रा में क्या रहता है शब्द क्या रहता है शब्द तन मात्रा में रहता है शब्द तो शब्द तन मात्रा का एक लक्षण या एक धर्म क्या हो गया शब्द और जो स्पर्श तन मात्रा है ना तो स्पर्श तन मात्रा में शब्द भी है क्या है स्पर्श तन मात्रा में जैसे स्पर्श विद्यमान है वैसे ही उसमें क्या विद्यमान है शब्द भी विद्यमान है तो ये कितने लक्षणों वाली होगी स्पर्शन मात्रा तो और रूप तन मात्रा में जैसे रूप विद्यमान है वैसे और क्या क्या विद्यमान है तो कितने लक्षणों वाली हो जाएगी और रस तन मात्रा में जैसे रस विद्यमान है वैसे और क्या विद्यमान होगा रूप तो कुल कितने लक्षणों वाला हो जाएगा और गण्य तन मात्रा कितने लक्षणों वाली लग जाएगा सब तन मात्रा स्पर्श तन मात्र रूप तन मात्र रस तन मात्र तन मात्रा इसी का इस प्रकार एक दो तीन चार और पाँच लक्षणों वाले शब्दादी पंचाए अभिशेष है शब्दादी पंचतन मात्राए क्या है अविशेष है सठ अभिशेषा आया था ना? न तो छ अभिशेष हो गया पांच पांच हुआ पांच हुआ ना? तो पांच अभिशेष हुआ और छठवें को आगे बता रहे हैं षठ अभिशेषा और छठवां अब छठवां अविशेष क्या हुआ अस्मिता मात्र अस्मिता मात्र का हुआ अहंकार मात्रे मात्र कहने से मतलब अंताकरण की जो वृत्ति है ना अंताकरण की वृत्ति को भी अहंकार कहा जाता है तो वृत्ति रूप अहंकार की व्यावृति अस्मिता मात्र मात्र का प्रयोग किया तो वृत्ति रूप अहंकार की व्यावृति किस अहंकार की व्यावृति जो की एक अंताकरण का धर्म है वृत्ति है उसकी व्यावृति पंक्ति लगाइए छठवा अब छठवाचार और छठवा अविशेष कौन हो गया अस्मिता मात्र अब लिखेंगे ऐसे सत्ता मात्र से आत्मना हा? महता सट अविशेष परिणाम ये सत्ता मात्र स्वरूप वाले ध्यान देना कुछ व्याख्याकार ऐसा करते हैं सत्ता मात्र करते करते अभिव्यक्ति मात्र अभिव्यक्ति मात्र स्वरूप वाले प्रकृति से सर्वप्रथम किसकी अभिव्यक्ति होती है हाँ तो सर्वप्रथम अभिव्यक्ति होती है तो अभिव्यक्ति मात्र स्वरूप वाले क्या शब्द यहाँ पर सत्ता मात्र तो अर्थ हो जाएगा कि से अभिव्यक्ति मात्र स्वरूप वाले मतलब प्रथम अभिव्यक्ति होती है इसकी महत्व की इसलिए इसको अभिव्यक्ति मात्र स्वरूप कह दिया है उपचार से प्रकृति से प्रथम अभिव्यक्ति होती है महत्व की इसलिए इसको क्या बोला अभिव्यक्ति मात्र श्रूप वाला अव्यक्ति मात्र वाले महत्व के अव्यक्ति मात्र स्वरूप वाले महत्व के छह अविशेष परिणाम हैं छह अविशेष परिणाम है बोलो एक अंत में किसके साथ होगा क्यों समान विभ्य है ना वो भी प्रश्न उष्ण्त है उष्ण्त है तो ये छह जो छह हैं उनको परण कहा है ये छह अविशेष परिणाम है अविशेष परिणाम कौन कौन छे हो पंचतन मात्राए और तो ध्यान देंगे अहंकार तो महत्व का साक्षात परिणाम है अहंकार महत्व का साक्षात परिणाम है तो महत्व का साक्षात परिणाम क्या हुआ अहंकार और का परिणाम पंचतन मात्राए तो पंचतन मात्राए ये महत्व का साक्षात परिणाम हुई परम्परिया परिणाम हुई तो परम्परिया परिणाम को भी यहाँ परिणाम दे दिया है तो पंक्ति लगाएंगे ये अभिव्यक्ति मात्र वाले ए, ये अभिव्यक्ति मात्र वाले छक्ति मात्र वाले महत्व के अविशेष परिणाम है ये छिप वाले महत्व के अविशेष परिणाम है अभी आप देखेंगे वाचस्पति ने से दिया है यहाँ पर अव्यक्ति मात्र वाले नहीं उन्होंने कुछ और कहा होगा का उनका भी अर्ष देख लो ने कहा होगा पुरुषार्थ क्रिया क्षमता पुरुषार्थ रूप कार्य को करने में समर्थ ऐसा कुछ अर्थ कर दिया चलो कोई बात नहीं पुरुषार्थ रूप कार्य को करने का समर्थ वाला पुरुषार्थ रूप कार्य को करने का पुरुषार्थ रूप कार्य चलो छोड़ो तो वाचस्पति वाला तो ये ये यहाँ यह पर ध्यान देंगे सत्ता मात्र किसका विशेषण है माता का महत्व का है ना तो उन्होंने किया है पुरुषार्थ रूप कार्य को करने में समर्थ स्रोत वाला पुरुषार्थ रूप कार्य को करने में समर्थ पुरुषार्थ को करने में समर्थ कौन है महत्व महत्व के क्या होता है निश्चय होता है ना अव्यवसाय का जनक होता है ना तो व्यवसाय होने पर ही पुरुषार्थ होता है अध्यवसाय होने पर ही तो वाचस्पति ने किया है पुरुषार्थ से रूप कार्य करने में समर्थ रूप वाला या पुरुषार्थ को करने में समर्थ रूप वाला महात ऐसा तो बुद्धि करती है भोग और मोक्ष रूप पुरुषार्थ कौन करती है तो इस दृष्टि से उन्होंने कह दिया है ना बुद्धि मतलब महत्व यही भोग और मोक्ष रूप प्रदान करता है इसलिए बोल दिया पुरुषार्थ रूप कार्य को करने में समर्थ रूप वाला महत्व पुरुषार्थ रूप कार्य को करने में समर्थ रूप वाले महत्व ये छह अविशेष परिणाम है अब ध्यान देंगे यद तक परम अविशेषेन मत महत सत्ता महति आत्मनि अवस्था विवृद्धि का सूक्ष्म वह अविशेष है ना अविशेष कौन कौन हुए बोलो न, तो और अहंकार तो ये ध्यान देना ये इसमें पंचतन मात्रा और अहंकार तो, तो, तो पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति किससे हुई है सीधे उस उत्पत्ति हाँ तो पंचतन मात्राओं से सूक्ष्म कौन हो जाएगा अच्छा और अहंकार से भी सूक्ष्म कौन हो जाएगा वहाँ तो अपंक्ति क्या लग जाएगी तो मतलब इन दोनों की दोनों को ले लेजिए ये मात्रा है और अहंकार इन दोनों इन दोनों से हो गया होगा तो वही है अपंक्ति लगाइए अविशेष्या परम अविशेष से, करम, से, पर, पर शुक्ष। से थे हुए ना इससे सूक्ष्म में लिंग मात्र महातत्व तो है लिंग मात्र क्या है हाँ महातत्व तो है, है क्या है लिंग मात्र है महात को लिंग मात्र कहा है इन से ऐसी लिंग मात्र महात है महात में कर हो जाएगा मात्र में। आत्मनि एते या अभिवृद्धि का स्थान और धोर्ण की तस्वीन तस्वीन से लेना है महा की मासी का है ना और महत्व कैसा है सप्ताह मात्र सत्ता मात्र का वही अर्थ अव्यक्ति मात्र वाला प्रथम व्यक्ति होती मात्र महात्म इसलिए उसको अभिव्यक्ति मात्र स्वरूप वाला कैसे है अथवा तो यह पुरुषार्थ रूप कार्य को करने में समर्थ स्वरूप वाला है पुरुषार्थ रूप कार्य को करने में समर्थ स्वरूप वाले महात्मे दस्वी सत्ता मात्र महात्व है उस अभिव्यक्ति मात्र वाले महात् में अच्छा महात् आत्मनी है ना चलिए सत्ता मात्र तो ऐसा करना सत्ता मात्र आत्मनी महाती आत्मनी का स्वरूप कर लेंगे सत्ता मात्र रूप वाले माह में सत्ता मात्र रूप वाले में माथ का क्या है प्रकृति से महा उत्तम हुआ ना सत्ता मात्र रूप वाले में स्थित होकर के सत्ता मात्रे आत्मनी सत्ता मात्र वाले सत्ता मात्रे आत्मनी सत्ता माफ वाले महात्मे स्थित होकर कौन स्थित होते हैं बताइए लिंग मात ठीक कह रहे आपे एते एते हैं आप है ना तो ऐसे ऐसे है ना कौन कौन या ऐसे पंचतन मात्राए अहंकार हाँ तो ये स्थित होकर विवृद्धि काष्ठा और भुवंती परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं अथवा विकास को प्राप्त होते हैं तो परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं या विकास को प्राप्त होते हैं तो परिणाम की काष्ठा तन का परिणाम क्या है और उसका अहंकार का परिणाम क्या है तो परिणाम को प्राप्त परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते या विकास को प्राप्त होते हैं बात ऐसी बात है ना बीच का, का, का विकास क्या है आपका दृश्य है ना तो यहाँ पर तो परिणाम पर की काष्ठा को प्राप्त होते हैं अथवा विकास को प्राप्त होते हैं ऐसा दोबारा पंक्ति लगाएंगे अब इसे सिद्धा करम अविशेषो से सूक्ष्मों से सूक्ष्मों से है। में सूक्ष्मात्र आत्मनि महात् उस सत्ता मात्र रूप वाले महान में एक अवस्था ये स्थित होकर के सत्ता मात्र आत्मनि सत्ता मात्र रूप वाले महात्म ये स्थित होकर के परिणाम की काष्ठा को प्राप्त होते हैं या तो यह विकास को प्राप्त होते हैं लग जाती इनका विकास हो जाता है ना कारण का विकास किस तो रूप में कारण रूप में उस तो में क्या है कि कारण का विकास कारण रूप ऐसी होता है अच्छा इतना पढ़िए आप